दो सौ सैंतीस के बाद घटी <coughs> बढ़ई विरहीन दुखदायी दुख रसई राहु निज संधि पाई राहु शोक शोक प्रत पंकज द्रोही अवगुण बहुत चंद्रमा तो ही वै तो दे मुख पटतर दीने वो दोस बड़ अनुचित कीने सिय मुख छवि बखानी मुख छवि विधु ब्याज बखानी हीं चले निशा बड़ि जानी कर मुनि चरण सरोज प्रणामा आय सुपाए कीन विस्रामा विगत निसार भुनायक जागे बंधु विलोकहन असला गे हुए वरुणयोक उताज कोक लोक सुखदाता भोले लो लखन झोरी जुग पानी, बोले लखन जोरी जुग पानी। प्रभु प्रभाव सूचक मृदु पानी अरुणोदयकुचे कुद ज्योति ज्योतिम जिम तुम्हारा आगमन सुनी भये भयन आगमन सुनी राम की की की जय जय जय हनुमान अब फिर स्मरण करेंगे जनकपुरी में भगवान श्री राम जी के पहुंचने का दूसरा दिन आज पुष्प वाटिका का हो जाने के बाद वहाँ का कार्यक्रम सायकाल भगवान श्री राम जी ने संध्या बंदन किया और उसके बाद देखा कि पूर्व दिशा में चंद्रमा वृद्ध हुआ है चंद्रमा को देख करके सीता जी के सुंदर मुख का स्मरण आ गया तो उनको ये लगा कि सुंदर मुख से चंद्रमा के उदाहरण जरूर दिया जाता है उपमा दी जाती है लेकिन चंद्रमा में बहुत दोष है जब किसी का उदाहरण देना चाहिए तो कुछ अच्छा उदाहरण देना चाहिए जितना मन हो उससे भी ज्यादा कोई सुंदर बस हो तो उदाहरण देना चाहिए अधिकता को लेकर के उदाहरण दिया जाता है चाहे भलाई में हो चाहे बुराई में हो कोई अच्छाई वर्णन करनी है तो उसको ज्यादा अच्छा कोई उदाहरण देंगे तब उसका वर्णन करेंगे बुराई भी किसी के वर्णन करनी है तो ज्यादा बुरा कोई उदाहरण ढूंढेंगे तब उसका देंगे तब उसका बुराई भूलेंगे तो उदाहरण देने में जो एक तो होता उपमेय एक होता उपमान तो जो उपमान होता है वो उस समय अधिकता का गुण होता है लेकिन यदि उपमान में हो जाए कम न्यूनता हो जाए तो फिर उदाहरण बेकार हो जाता है इसी तरह से अगर सीता जी का मुख्य बहुत सुंदर है लेकिन चंद्रमा उतना सुंदर नहीं है तो फिर चंद्रमा की तुलना करके सीता जी की निंदा एक प्रकार की होगी कोई प्रशंसा नहीं होगी ऐसे सोच करके भगवान राम जय वो चंद्रमा में अनेक दोस्त थे उनका वर्णन कर बहुत से दोस्त बता दिए गिनेंगे तो शायद दस बारह दोष नहीं है इतने दोष पहले कल बता दिए जन्म सिंधु पहला एक बता दिया फिर भाई विष है ये बता दिया दिन में मदीन तीसरी बात चौथा सकलंग ये बात हो गई अब कहते हैं घटे बढ़े घटता भी है बढ़ता भी है ये भी उसका एक दोष है एक समान रहता नहीं है लेकिन सीता जी की सुन्दरता तो मुख्यता एक समान रहने वाली घटने बढ़ने वाली नहीं है लेकिन ये घटता बढ़ता यह भी इसका एक दोष अपना है विरहीन दुखदायी विरोहों के दुख देने वाला ये चंद्रमा जो ये भी एक इसमें दोष है चंद्रमा में और घसई राय नहीं संधि पाई और एक दोष ये है कि यह राहु इसे घृ लेता है संधि पाई संधि पा करके माने जब पूर्णिमा के बाद अमावस्या आने लगती है पूर्णिमा के बाद फिर दूसरे दिन प्रतिपदा आने लगती है तो उस समय जो है वो हो, संधिकाल होता है पूर्णिमा की पूर्ति होने पर तब चंद्रमा में ये ग्राह उसको राहु से ग्रसता है मैने उसमें काली मा आने लगती है चंद्रमा के ऊपर छाया पड़ने लगती है तो ग्रस ही राहु राहु उसको ग्रस लेता है लेकिन कब निज संधि सम मैने अवसर पा कह सकते हैं कि जब राहु अवसर पाता है अपना तब उसको ग्रस लेता है चंद्रमा निकल भी जाता तो चंद्रमा जो है एक दो चंद्रमा भी ये भी उसके साथ कोक शोकप्रद पंकज द्रोही और ये भी है की कोक शोकप्रद वो पक्षी जो है उनको जो ये है दुख देने वाला है दुख देने वाला रात्र में चक्रवात और चक्रोही जो है अलग हो जाते हैं व्युप्त हो जाते हैं इसलिए उनको दुख होता है तो चंद्रमा की रात्र में इनके वयुक्त होने का उनका दुख भी होता है तो चक्रवात पक्षी के लिए शोकप्रद है पंकज द्रोही कमल का भी द्रोही है रात्र में जब चंद्रमा उदित होता है तो कमल सकता जाते हैं दिन में सूर्योदय होता है तो कमल खिलते हैं इसलिए कमल का भी विरोधी चंद्रमा हो गया अवगुण बहुत चंद्रमा दो ही कहते चंद्रमा तुम्हारे, तुम्हारे में तो बहुत दुर्गुण है बहुत कमियां हैं इस प्रकार से एक भी नाती ले गए और वैध्य ही मुख पटतर की पटस्थर में बराबरी करने से अगर सीता जी के तुम्हारे मुख की बराबरी की जाए तो हो ही दोष बड़े अनुचित की न तो ये तो अनुचित कार्य हो जाएगा दोष लगेगा कि माने ये भी एक दोष की बात है कि जितनी जितने सुंदर सीता जी हैं उतना सुंदर उदाहरण नहीं दे पाए तो ये एक दोष हो गया और उदाहरण दिया तो ऐसा दे दिया जिसमें अनेक दोष थे हां? और फिर सुंदरता का वर्णन कर दिया तीर तो तीर्थ उदाहरण गलत हो गया खराब उदाहरण हो गया तो ये एक दोष हो गया तो कहने तो इस प्रकार से तो दोष लगेगा बजाय <खेंगा> सीता जी के सुन्दरता की प्रशंसा नहीं होगी बल्कि एक प्रकार से निंदा हो जाएगी चंद्रमा की तुलना करने पर दो सीए छवि विध ब्याज पखानी इस प्रकाश विध <coughs> ब्याज मैंने चंद्रमा के बहाने जिधु माने चंद्रमा चंद्रमा के बहाने भगवान राम ने सीता जी के इस सुंदरता का वर्णन कर दिया सुंदरता का वर्णन माने ऐसे भी अगर बोल दिया कि चंद्रमा की उतनी सुंदर नहीं जितनी सीता जी है तो सीता जी की तो प्रशंसा हो ही गई उनकी सुन्दरता की <coughs> तो देखते है की जहाँ कहीं अगर एक वस्तु की किसी की निंदा कर दी तो दूसरे की प्रशंसा हो जाती है एक व्यक्ति की कहीं प्रशंसा कर, कर दी तो दूसरे की निंदा हो जाती है। सीता जी की सुंदरता की प्रशंसा कर दी तो चंद्रमा को क्या हुआ सैकड़ों दोष उस निकले उसमें दोष लग गए थे अथवा चंद्रमा के दोषों का तमाम वर्णन कर दो तो सीता जी का क्या हुआ उनकी सुंदरता का वर्णन हो गया यह संसार में इस प्रकार से होता रहता है लोग ध्यान नहीं देते इस बात को कि हम एक की प्रशंसा कर रहे हैं तो दूसरे की निंदा भी हो रही है अगर किसी की निंदा हम कर रहे हैं तो उसके कारण किसी की प्रशंसा भी हो रही है और निंदा स्तुति करना दोनों ही दोषपूर्ण है निंदा स्तुति करना अच्छा नहीं है निंदा स्तुति करना लोक में समाज में जो है ये है घातक है हानिकारक था, है अब आगे चल कर कर के देखेंगे भगवान राम ने भी लीला करके दिखा दिया कि सीताजी की सुंदरता का वर्णन कर दिया और उसमें तमाम गुण ही गुण बता दिए लेकिन चलेंगे कि ये जो दोष चंद्रमा के जो दोष हैं वो दोष जी में भी दिखाई देने लगे आ गए प्रकट हो गए प्रजा जैसे इसमें कह दिया ब्रहन दुखदाई चंद्रमा ठीक है ब्रहन दुखदाई तो सीता जी दुखदाई नहीं वहीं ना हुई भगवान राहराय ने संदेही पाई ग्रह ने जो है चंद्रमा को घस लेता तो रावण ने नहीं घस लिया अब यही दशाएं जो फिर धर्मी होने लगेंगी इसलिए भलाई इसी में है कि किसी की निंदा न करो किसी की स्तुति न करो परिणाम क्या हो <coughs> इसलिए कहते हैं भाई दे ही मुख अभी यहाँ पे तो चल, चल रही प्रशंसा <coughs> की बात चल रही है और सीता जी के विवाह की बात चल रही है और महाकाव्य है तो उसे महाकाव्य में ये सब लक्षण महाकाव्य के ये होते हैं इस प्रकार के प्रकृति का वर्णन करना सूर्य चंद्र का सूर्योदय का वर्णन करना चंद्रोदय का वर्णन करना पर्वतों का वर्णन करना सागर का वर्णन करना ये सब महाकाव्य के लक्षण है तो उसी में से एक लक्षण ये भी है चंद्रमा के उदय का वर्णन हो गया और वर्णन होते हुए भी उसमें हो गया वर्णन उसके दोषपूर्ण रूप का वर्णन उसका अब सूर्योदय का वर्णन देखो होता है आगे तो सूर्योदय का वर्णन सुंदर वर्णन कर देते हैं गुणकारी वर्णन कर देते हैं फिर उसमें ऐसा वर्णन भी आ जाता है तो सीएमओ को छविज ब खानी और गुरु चले निशा पड़ जानी रात्रि बहुत हो गई ऐसा समझ करके फिर वो गुरु के पास पहुंचे मैंने अब शयन का विश्राम का समय आने लगा था तो गुरु के पास गए और उनको प्रणाम किया करी मुनि चरण सरोज प्रणामा गुरु के चरण कमलों में प्रणाम किया और आयु सुपाये कीने विश्रामा और उनके कहने पर जब उन्होंने कहा कि विश्राम करो सो तब फिर तो उसके जाकर के वो हो भी सोने लगे विश्राम करने लगे अब एक बार जैसे कह दिया कि गुरु के चरण सरोजियों के उन्होंने पहले दावे उनको सेवा उनकी की तो बार बार वो नहीं कहते यहाँ संक्षेप में कर दिया कि उनको प्रणाम किया प्रणाम करने के मन ये ऐसा भी हो सकता है कि पहले गुरु चल करके आए थे यात्रा करके आए थे इसलिए थकान को समझ करके उनके चरण दबा दिए लेकिन अब उसकी आवश्यकता नहीं समझी दूसरे दिन इसलिए जो है उनके चरणों को नहीं दबाया या गुरु ने नहीं दबाए कहा कि अब हमारा थकान नहीं है इसलिए केवल प्रणाम कर किया और उन्होंने उनको सोने के लिए कह दिया इसमें किसी प्रकार लेकिन एक ये तो है ही है कि किस प्रकार से विश्राम करने जाते हैं तो गुरु के पास जाते हैं उनका जब स्वीकृति होती है तब विश्राम करते हैं प्रातः उठते हैं तो उसके बाद गुरु के पास जाते हैं उसको प्रणाम करते हैं माने गुरु की सेवा में तत्पर रहते हैं सन्नत रहते हैं उपस्थित रहते हैं अवेलेबल जिसे कहना चाहिए ऐसा नहीं कि बस उनके पास तीन चार दिन से मुंह ही नहीं दिखाई पड़ रहा कहाँ चले गए गायब ऐसे नहीं होता <स्थ> तो वो सुबह दोपहर शाम मिलते रहते हैं उनके पास रहते हैं और उनकी सेवा उपस्थित रहते जो कुछ आदेश दिया उनको करते रहते हैं गुरु कहीं चले निशा जानी और करोज प्रणामा पाए सुपाने विश्रामा और विगत निशा रघुनायक जागे अब रात्र में सोते हुए फिर उसके विश्राम हो गया प्रातः काल जगे अब जगे तो फिर वो विस्तार नहीं करते कैसे कर्णों से खाद इत्यादि के वर्णन नहीं करते यहाँ पर माने उसी क्रम से वैसे ही उठे जब भगवान जगे तब बंद बिलो की कहानी सलागे तब उससे लक्ष्मण जी पैदी उठ गए तो उसके पहले तो लक्ष्मण जी से सवेरे जब उठे <coughs> तब सूर्योदय होता दिखाई दिया तो सूर्योदय को देख करके ऐसे कहने लगे बंद बिलो की कहानी असलागे वे अरुणयो कह देखो पूर्व दिशा में <coughs> सूर्योदय हो रहा है अरुणोदय हो रहा है मैंने अभी सूर्य निकला भी नहीं था केवल लालिमा छाई थी पूर्व दिशा में तो पूर्व दिशा में में आ जाए उसे अरुणोदय कहते हैं अरुण का उदय हुआ सूर्योदय बाद में होता है तो वे, वे अरुण अवदाता उसको पंकज कोक सुख लोक सुक दाता अब ये प्रातः काल का वर्णन है भगवान करते हैं कि देखो प्रातः काल है और पूर्व दिशा में सूर्योदय होने को है तो लाल पूर्व दिशा लाल हो गई है और पंकज कोक लोक सुखदाता इनको पंकज को कोक को और लोक को सुख देने वाला है सूर्य अब सूर्य में ये गुण हो गए सुखदाता है ये तो कौन कौन गुण हो गए पंकज को सुख देने वाला हो गया माने कमल की कवि जो थे वो खिलने लगी फैलने लगी हो कोक पक्षी जो में जो चक्रवात जिसका वियोग हो गया था वो सब उनका फिर संयोग प्राप्त उनको हो गया इसलिए उनको भी सुख प्राप्त हो गया प्राथा काल होने पर लोक सुखदाता सब जगह प्रकाश आ गया तो सभी लोग जाग गए सबको सुख प्राप्त हुआ सूर्य सारे संसार को सुख देने वाला है ये बता दिया तो भगवान ने तो इतना कहा था अब लक्ष्मण जी सूर्योदय का वर्णन बोलते लक्ष्मण जी अभी तक कुछ नहीं बोल रहे थे चंद्रमा के इतना वर्णन किया भगवान ने इतने दोष बताए लक्ष्मण जी ने कुछ नहीं कहा कि इसमें कोई दोष है कुछ क्या है वो तो सब कुछ नहीं होगा अब चंद्रमा फिर एक बार लंका काटने में जब जायेंगे तो उदय होगा और वहां पर देखेंगे तो भगवान पूछेंगे चंद्रमा में ये काला काला क्या है है? तो वहां पर इसका एक बार फिर वर्णन आएगा तो वहां के वर्णन से यहाँ के वर्णन के चंद्रमा को मिला लो। स्थितियां का भेद है परिस्थिति के अनुसार से वर्णन का भी भेद हो जाता है वही प्रकृति एक समय संयोग की अवस्था में बड़ी सुंदर प्रकृति दिखाई देती उसका है उसका वर्णन कभी करते हैं या उपन्यासकार कहानीकार करते हैं प्रकृति का वर्णन करते जाते हैं सुन्दर प्रकृति हो जाती है और जब योग की अवस्था दुख की अवस्था होती है तो वही प्रकृति में सब जगह दुख ही दुख का वर्णन कभी कर देते हैं कि चारों तरफ दुख ही है तो ये, ये साहित्य का एक लक्षण है उसका वर्णन करने का तरीका है ये कहीं कोई उपन्यास का कोई अध्याय शुरू हो और वहां पर प्रकृति का सुंदर वर्णन शुरू कर दिया जाए तो समझ लो कि आगे इस अध्याय में कोई ऐसी घटना का वर्णन होने वाला है जिसमें कि सुख की बातें होंगी और तो कहीं कोई अध्याय शुरू हो और उसमें दुख का वर्णन कर दिया जाए अंधेरे का वर्णन कर दिया जाए प्रकृति का कोई इस प्रकार का तो जहाँ उसका वर्णन कर दिया गया तो बस उसके समझ लो कि अभ्याय में दुख ही दुख की बातें फिर आगे होंगी तो ये सा, ये साहित्य की रचना करने का तरीका इस प्रकार का है तो इसी अब यहाँ पर अब अभी सूर्योदय होता है तो भगवान ने तो इतना ही बोला कि देखो सूर्योदय हुआ तो सबके लिए सुखदायी है अब लक्ष्मण जी उसमें क्या जोड़ते हैं कि बोले लखन जोरुजी की पानी लक्ष्मण जी हाथ जोड़ करके मानो हाथ जोड़ करके मैंने उसे आज्ञा ले करके तो जब कुछ कहने लगे तो भगवान ने भी उनकी तरफ इस प्रकार से देखा कि हाँ क्या, क्या कहना चाहते हो तो लक्ष्मण जी बोले प्रभु प्रभाव सूचक मृदुवाणी वाणी तो ऐसे लक्ष्मण जी ने जो कुछ कहा उसे भगवान श्री राम जी के प्रभाव का वर्णन नहीं होता भगवान की महिमा उद्घाटित होती थी इस प्रकार की वाणी तो उन्होंने लक्ष्मण जी ने बोली और मृद बोली बड़ी विनम्रता के साथ में भगवान से लक्ष्मण जी इस प्रकार से बोले प्रभु प्रभाव सूचक भगवान के सामने लक्ष्मण जी हैं बहुत मधुरता के साथ बोलते हैं वैसे ही तो मधुर बाणी तो हर समय आवश्यक है छोटे बड़ों सबके साथ में प्रेम पूर्वक हो जब वाणी में मधुरता होगी तो उसमें प्रेम भी होगा प्रेम होगा तो उसे जिससे बात करेंगे उस पर अनुकूल प्रभाव भी पड़ेगा तो एक दोहा सब सुना होगा कि देखो मधुर बाणी सारे संसार को अपने बस में कर लेती है।, है और वही कठोर बाणी हुई तो अनावश्यक शत्रुता पैदा हो जाती है माने शत्रुता का भाव नहीं बोलने वाले के लेकिन बाणी में कठोरता है तो उसके कारण शत्रुता का भाव पैदा हो जाता है कौवा काको धन हरे और कोयल काको दे है? और मीठे वचन सुनाये बस अपने कर लिए कौवा तो काकू ध धनहरे आज कौवा का अपने काव फाँव करता है नुकसान किसको पहुंचाता है किसका क्या ले लेता है लेकिन कौवा की बोली खराब लगती है लोगों को और कौवा जहाँ बोलेगाये करेगा लोग अगर पत्थर मारते उड़ा देते भगा देते है और कोयल काकू को दे अब कोयल बोलती है तो उसकी मीठी बाणी को सुनकर तो उसको तो कोई कुछ देती तो नहीं है केवल बाणी वाणी को बोलने अब दोनों में क्या हुआ कोयले क्या हुआ मीठे बच्चन सुनाएंगे बस अपने कर लिए बस उसने जहाँ अपने उसकी कोयल की बात सब लोग कोयल को नहीं उड़ाते उसके साथ बल्कि वो कूकू करती तो और लोग भी कूह कू कर उसके साथ बोलते हैं और बोल करके तो और बोलती तो इस प्रकार उनका जो है वो खेल बन जाता है इस प्रकार का तो आप देखो दोनों में अंदर जो है इस प्रकार का वाणी के अंतर का इस प्रकार का है एक हो गए लेखक प्रताप नारायण मिश्र कानपुर के ही थे उन्होंने एक एक लेख लिखा उसका नाम था बात उसका हेडिंग था बात बातें हाथी पाइये बात बातें हाथी पाए इत्यादि उसमें बात की क्या महिमा है कैसे कैसे करके दोष हैं कितने कितने गुण हैं बोलते हैं तो कैसे बोलते हैं पूरे लेख में उसी सब का सबका वर्णन था बड़ा सुंदर था टेक्स्ट बुक में उसका सिलेक्शन में पूरा करता था पढ़ाया जाता था, था, था, था। तो उसमें तो उसमें भी इसी प्रकार की बात के ऊपर था कि वही बात को ए, एक ही बात को बोलो तो उससे कहो कि अपना काम बना लाओ और वही बात ऐसे बोलो कि काम बिगाड़ लाओ तो बोलने बोलने बहुत अंतर तो वाणी की प्रशंसा तुलसीदास जी बराबर करते रहे जब कहीं कोई बोलते हैं भगवान राम बोल रहे हैं लक्ष्मण बोल रहे हैं और कोई बोल रहा है तो जहां कहीं बोलने पर उसको इस बात को बार बार रिपीट करते रहते हैं माल कि प्रभु प्रभाव सूचक मृद वाणी अब ये थोड़े ये कह देते लक्ष्मण बोले लेकिन नहीं उसके साथ मृद जरूर जोड़ेंगे <स्थाँ> माने वो बार बार सुनते सुनते पढ़ते पढ़ते लोगों की के चित्त के ऊपर कुछ न कुछ असर पड़े कि वो भी इसी प्रकार से बोलने के संस्कार के कुछ बने <स्थाँ> इसलिए बोलते रहते हैं वो अब लक्ष्मण जी क्या कहते हैं अरुणोदय सकुचे कुमुद और उदगन ज्योति मलिन अरुणोदय अरुणोदय होते ही जैसी कि लालिमा पूर्व दिशा में आई और सूर्योदय होने का समय आया तो सकुचे कुमुद लक्ष्मण ने ये दिखाया कि ऐसा नहीं है कि सूर्य उदय हुआ तो सब जगह जो है वो प्रसन्नता ही प्रसन्नता हो गई कहीं कहीं गड़बड़ी भी हुई है सकुचे कुमुद अब कमल तो खिले आपने ठीक बता दिया लेकिन कु, कुमुद का क्या हुआ कुमुद जो चंद्रमा के प्रकाश में ही खिलता है अब जो कुमुद जो है गया उसकी जो है कली बंडी सकुचे कुमुद का फूल और उडगन ज्योति मलिन उडगन तारे तारे उनकी जो उनकी ज्योति प्रकाश उनका मंद हो गया रात्र में तारे खुद चुनचमा रहे थे अब जहाँ सूर्योदय हुआ तारे जो है लुप्त होने लगे उनका प्रकाश हम में नहीं दिखाई देता सूर्योदय होते होने लगे उनका मंद होने लगा तब तो ये जो दिखाई दिया लक्ष्मण जी का ध्यान गया उन सब राजाओं की तरफ जो बहुत से राजा लोग इकट्ठे थे तो आज के दिन अब धनुष यज्ञ का कार्यक्रम होने जा रहा है तो उसकी ये भूमिका है ये। आज के दिन क्या होगा उसकी सूचना देख लो सूर्योदय दे होने के मने भगवान राम का उदय हुआ और ये तारागण जी के मंद हो गए और ये कलिया कर, ये कुमु सब चाह गए इसके माने जितने राजा लोग आए उनकी दशा ऐसी हो गई तो कहने जिम तुम्हारे आगमन सुन भय नहीन इसी प्रकार से आपके आगमन को सुनकर के जितने राजा यहाँ इकट्ठे हुए थे वे सब बलहीन हो गए बलहीन के माने उनका बल जाता नहीं रहा बल्कि अब देखो कोई व्यक्ति बलवान है तो किस अर्थ में बलवान है उसके सामने पास जो और दूसरे लोग है वो कमजोर है तो, तो वो बलवान है अगर उससे भी बलवान कोई दूसरा व्यक्ति आ जाए तो उसे क्या कहेंगे कमजोर पड़ गया तो कमजोर पड़ गया ताकत तो उसकी उतनी ही रही हुँ? लेकिन तुलना में वो घटोत्तरी उसकी हो गई अब कम कहा जाएगा बल उनका इसलिए जो राजा बड़े बलवान करके आए थे कि एक से एक बलि राजा आए हैं लेकिन भगवान श्री राम जी के आने पर यह हुआ उनका कोई बल नहीं इनके सामने उनके बल की कमी हो गई घट गया बल ऐसे ही नगर में लोग बाग पता लगाते हैं कि हमारे नगर में कौन सबसे बड़ा धनी है तो धनी लोगों को होता तब होता ये नगर में बहुत धनी है उनके धनी व्यक्ति की लोग बहुत प्रशंसा करते हैं बड़ा आदर करते हैं ये तो बहुत धनी है लेकिन वो धनी व्यक्ति जब पहुंचता है कहीं राष्ट्रीय सभा जहाँ इनकी होती है धनवान लोगों की उस सभा में जब पहुंचा या वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस उनकी हुई उसमें पहुंचा तो उसे पता लगता कि अपने देश में तो जो धनी लोगों की लिस्ट है उनमें तो हमारा कहीं नाम ही नहीं है तो उस व्यक्ति को नगर का जो सबसे बड़ा धनी व्यक्ति है उसको भी इस बात का दुख होता है कि देश में जो दस धनवान लोगों की लिस्ट बनी मेरिट लिस्ट बनी उसमें हमारा नाम नहीं तो कहा हम तो बहुत दरिद्री हैं। नगर में सबसे धनी लेकिन कैसे हैं दरिद्री है ये दशा मैंने कंपेरेटिवली जब देखो व्यक्ति को तो मैं कंपेयर करने के लिए उसको इसीलिए कहते हैं कि देखो जहाँ कंपेरिजन है सापेक्षता है वो सब माया वेदांत का सिद्धांत और जहां सापेक्षता नहीं है माया से मुक्त है अगर अपने आत्मास्वरूप देख ही परमात्मा सर्वत्र विद्यमान है अद्दतीय अब उसकी किससे तुलना करो किससे घटोतरी करो किससे बढ़ोतरी करो है जब एक ही तत्व तो सर्वत्र है कहीं कुछ है ही नहीं सत जो कुछ सब वही है भला जो कुछ ऐसा वही है तो इसके बारे में फिर उसकी उसकी तुलना न किसी तुलना है न वो किसी से घट है न किसी से बढ़ है बस वो जैसा है तैसा है तब जाकर के वहां विश्राम है शांति वहां जाकर के नहीं तो फिर जब जब तक तुलना करते रहोगे तब तक बस ऐसे रोते ही रहो, परेशानी बने इसलिए कह जा कि जिम्मे जि आज आग तुम्हारे आगमन सुनिए भय बलहीन अब से राजा थे जितने शक्तिशाली थे आपको सुन करके सब बलहीन अब आगे देखो सूरी की प्रभाव महिमा सुनाते आगे नृक सब नखत करहीं उदियारी तारे न सक चाप भारी कमल खोक कर खगनाना नाना हरे सकल न सायसाना ऐसे ही प्रभु सब भगत तुम्हारे तो हुई है टूटे धनुष सुखारे वानु बिनु श्रमतम नासा दुरे नकद जग तेज प्रकाशा रवि नज उदय ब्याज रघुराया प्रभु प्रताप सबनपन दिखाया तब भुजबल महिमा उदघाटी प्रगति धन विघटन परिपाटी बंधुवचन सुन प्रभु मुसुकाने कोई सुचे सहज पुनीत नहाने नित्य क्रिया करी गुरु आए चरण सरोज सुभग सिर नाये सदानंद तब जनक बुलाए कौशक मुनि पह तुरंत पठाए जनक बिनय इतनी आए सुनाई हर से बोल लिए दो भाई सतानंद पद बंद प्रभु बैठे गुरु कहीं जाए।, जाए चलो तात मुनि कहु तब पठवा जनक बुलाए पर रामचंद्र की जय पवन सुत मान की जय तो भाई सब संतन की जय नृप सब नखत करें उजे लक्ष्मण जी बोले आगे कि ये सब राजा लोग तो तारा ताराओं की तरह से हैं जैसे तारामंडल तमाम तारे तारे आकाश में दिखाई देते हैं हैं तो इतने तारे लेकिन ये तारे अंधकार नहीं मिटा सकते रात तो रात बनी रहती इतने तारों के रहने पर भी वो तो जब सूर्योदय हो होता है तभी अंधेरा मिटता है ऐसे ही ये तारे जो है वो धनुष को तोड़ करके ये कार्य संपन्न हो तो नहीं कर सकते कोई तारे न सकें चाप उतम भारी चाप उत्तम के समान समझ लो धनुष है वैसी रात्रि का अंधकार है जैसे तारे रात्र का अंधकार नहीं हटा सकते तैसे तो ये है चाप की समस्या जो सामने रखी गई है इसको कोई हल नहीं कर सकता मैंने चाप को उठावे चढ़ावे तोड़े कुछ करे इन राजाओं की बस की बात नहीं को नहीं कर पाएंगे बस इनमें इनकी शक्तियां तो बस तारों के दर टिमटिमाते हुई जरा जरा की शक्ति इनमें है बस और कुछ नहीं इनमें बल नहीं विशेष राजाओं में है कहा सूर्य का प्रकाश और कहा तारे तो भगवान राम को बता दिए आप तो जो सूर्य के प्रकाश के समान है और ये सब जितने राजा लोग सब तारों के समान टिमटिमाते हुए हैं फिर ये बताया कि देखो सूर्य में क्या विशेषता है कमल कोक मधुकर खगनाना और हर्षित सकल निशाय अवसाना कहते ये सबके सब जो है जहाँ सूर्योदय हुआ तो अवसाना निशा अवसाना अंधकार मिटने पर ये सबके सब, सब हर्षित हो गए कमल हर्षित हो गया कोक चक्रवात हर्षित हो गया मधुकर हर्षित हो गया इसका तो नाम भगवान ने भी लिया था कोक पंकज का कोक का लोक सुखदाता तो वही लक्ष्मण जी ने गिराया की हाँ ये तो सुखदायी हो गए आपने जिनको बताया कमल भी खिलने लगा चक्रवात का भी मिलन हो गया तो वो भी प्रसन्न हो गया और मधुकर मैंने भ्रमर भी आकर के कमल खुल खिल गया इसलिए भवरे भी आकर के कमल पर मर आने लगे वो भी बात हो गई खग नाना पक्षी भी सब जाग गए वो भी चेंकने लगे तो वो भी सब प्रसन्न दिखाई देने लगे ये सब होने लगे इनकी सबकी प्रसन्नता हो अब ये सब ये सब कैसे है सब? इनकी तुलना कैसे की जाए भगवान राम के साथ में तो कहते है ऐसे ही प्रभु सब भगत तुम्हारे कहते जैसे ये सब प्रसन्न है ऐसे तुम्हारे इतने भक्त हैं वो भी सब टूटे धनुष कारे धनुष के टूटने पर तुम्हारे सब भक्त भी उसी प्रकार से प्रसन्न हो जाएंगे जैसे अभी हम देख रहे हैं सूर्य के उदय होने पर ये सब प्रसन्न हो गए इसी प्रकार से आपके उदित होने पर अब आप भगवान राम के उदित होने का वर्णन आगे आएगा जब रंग में यज्ञ सालम जहाँ पर भगवान राम पहुंचेंगे और अपने मंच पर वहाँ पर होंगे उस समय एक बार सूर्योदय का वर्णन फिर होगा जैसा लक्ष्मण जी यहाँ कर रहे हैं वैसे वहाँ फिर देखो, और जो यहाँ बता रहे हैं लक्ष्मण जी पहले से वही घटना वहाँ साक्षात घटने लगती है उसी प्रकार से होने लगती है तो उसका वर्णन फिर आएगा तब ये कहते हैं कि यहाँ ये सबके सब्ज यही प्रसन्न हो गए तो भगत कहकर करके बताए ऐसे ही प्रभु सब भगत तुम्हारे सब भगत के माने भक्ति कम से कम चार प्रकार के भक्त तो अनेक प्रकार के लेकिन कम से कम चार प्रकार के कुछ कमल के समान कुछ कोक के समान कुछ मधुकर के समान कुछ खग के समान हाँ? और तुलस गीता से मिला तो है हाँ? चार प्रकार के भक्त है हाँ? तो उसमें चार प्रकार के भक्तों में से ज्ञानी भक्त सबसे श्रेष्ठ है हाँ? और बताए जैसे हैं ये है आर्त अर्थार्थ अर्थार्थ ये तीन प्रकार के ये भक्त तो ये चौथे भक्त जो है वो ज्ञानी भक्त <स्थाँगा> तो इसमें जो कमल जो है ये है ज्ञानी भक्तों में उनकी गिरती सबसे पहले उनकी कर रही अब जगह जगह जहाँ कहीं देखे जहाँ के ज्ञानी व्यक्तियों का वर्णन आया है वहाँ उनका उदाहरण तो श्री ने कमल से दिया है जैसे देवता इत्यादि हैं, देवता हैं, मुनि हैं, ये लोग जो हैं, इनमें जिज्ञासु हैं या अर्थार्थी हैं, ऐसे करके जो लोग हैं उनका उदाहरण कोक से दिया गया है चंद्रमा से उनके कोक का उनका उदाहरण और मधुकर के समान ये सब भक्त लोग जो है मधुकर के समान वो भी उसमें से कुछ है और अनेक जो है वो खग के समान पक्षी के समान बहुत से है तो ये सब धर्म अर्थ काम के सूचक हैं ये सब के सब और ये जो हैं धर्म अर्थकाम में ये आर्थ अर्थार्थ जिज्ञास हो ये तीन प्रकार के ये भक्त हैं तो ये तो हो गए कोक मधरो और कमल हो गए ज्ञानी भक्त इस प्रकार के सभी भक्त प्रसन्न हो जाएंगे अब आगे चल करके देखेंगे इसमें जब भगवान घनष टूटता है तो इसी प्रकार के सप्ताह तुलसीदास जी सबका वर्णन करते हैं खगनाना के मन जितने जनकपुरवासी हैं सब प्रसन्न हो जाते वो सब वहां पर बैठे हुए जो मंच के ऊपर तमाम भीड़ की भीड़ बैठी हुई है वो सब प्रसन्न हो जाते हैं और उसी प्रकार फिर जो है वो जनक जी भी प्रसन्न हो जाते हैं सुनेना प्रसन्न हो जाती हैं, सब वो सब प्रसन्न हो जाते हैं घर के वो वो सभी लोग प्रसन्न हो जाते हैं सीता जी तो प्रसन्न हो ही जाती हैं इनकी बात ही क्या है लेकिन कुछ राजा लोग भी वहां बैठे हुए हैं जो धर्मात्मा राजा हैं जिन्होंने भगवान की महिमा को समझ लिया अरे ये तो परमात्मा क्या उतारे हैं और उन लोगों ने धनुष तोड़ने के लिए उठाने के लिए गए भी नहीं केवल भगवान के, के सुंदर स्वरूप को देखकर करके उन्हीं का आनंद ले रहे थे वे लोग भी प्रसन्न हो गए भगवान नाम किस प्रकार में? तो वो सब जब घटना आएगी तो इसी से तुलना कर लेना इसी प्रकार सब के सब प्रसन्न हो जाएंगे। तो ऐसे ही प्रभु सब भगत तुम्हारे हुई हई टूटे धनुष सुखारे और वे उन्न शर्म तम नाशा अब कहते सूर्य के उदय होने पर ऐसा कुछ नहीं होगा वे उन्न श्रम तमनाशा बिना परिश्रम के ही तमनाशा के अंधकार मिट गया बस ऐसे ही कहते हैं क्या होगा कि दुरे नखत्र जगह तेज प्रकाश आज सब नखद जो है नक्षत्र तो छिप गए और सारे संसार में प्रकाश प्रकाश हो गया यहाँ पर एक बात और भी है जो यहाँ पर टारे न सके चाप तम भारी तो ये भी सूचना यहाँ पर मिलने लगी की ये धनुष क्या है ये मोह है आगे चल कर के प्रतीकों में से मोह का प्रतीक ये धनुष बनेगा <Dave> मोह का टूटना और सबका प्रसन्न हो जाना जब तक व्यक्ति मोह में पड़े हुए हैं तब तक नाना प्रकार के दुख क्लेश हैं भय चिंता भी होगा आदि हैं, लेकिन जहां मोह नष्ट हुआ तो मोह नष्ट हुआ तो ज्ञान का प्रकाश हो गया ज्ञान का प्रकाश हो गया जैसे अंधकार मिट गया ज्ञान का प्रकाश हो गया जहां साहब उसके साथ सबका मिल जाता है तो ये ऐसे ही सूर्य के उदय होने पर हुए बिना श्रम तमन्नाशा यहाँ भी तम बोला था वहाँ छाप का भी तम कहा था उसके दोनों जगह मिला के देख शर्म, बिना शर्म के अंधकार मिट गया माने भगवान के खड़े होते ही धनुष तो अपने आप ही टूट गया धनुष को तोड़ने के लिए भगवान को कोई परिश्रम नहीं करना पड़ा जो साझ छूते ही धनुष वो लेट चढ़ावत खैचत गाढ़े काउ ने लिखा देख सब ऐसे करके बने इतनी जल्दी सब बिना परिश्रम के धनुष टूट गया टूट गया चढ़ गया ऐसे ही बिना परिश्रम के टूट गया माने वैसे व्यक्ति अपने अज्ञान का नाश करने के लिए कितनी ही कोशिश करते रहे प्रयास करता रहे तो अज्ञान या मोह व्यक्ति का दूर नहीं होता मोह में तो पड़े ही हम सब लोग जानते हैं दुख होता रहता और मोह उसका कारण रहता मोह में ग्रसित पड़े हुए लेकिन हम चाहें कि अपने मोह को अपने आप दूर कर लें और पता भी लग जाए मोह में बड़े दोस्त दुर्गुण हैं और हम दूर कर लें तो नहीं कर सकते हमारे लिए वो वो बड़ी भयंकर वस्तु है बड़ी विकराल वस्तु है हमारे हटाए हट नहीं सकते। फिर बस यही परमात्मा के लिए कुछ नहीं परमात्मा की कृपा हो तो मोह क्षण मात्र में दूर हो जाए जैसे सूर्य सूर्योदय हुआ तो अंधकार क्षण मात्रा में दूर हो गया बिना परिश्रम के ऐसे ही परमात्मा इसीलिए भगवान का भजन करते हैं बार बार उनका स्मरण करते हैं बार बार उनकी क्षण में जाते हैं कि उनकी कृपा हो तो जिस प्रकार से हमारा कल्याण होना मोह दूर होना शांति प्राप्त होनी है विश्राम प्राप्त होना है अपने अंतरतम का आनंद प्राप्त होना ये सब अपने आप ही परमात्मा की कृपा से सब प्रकट होने लगे इसलिए कहते हैं वे भानुन श्रम तम नाशा दुरे नखत जग तेज प्रकाशा रवि ने उदय ब्याज रघुराया लक्ष्मण जी आगे कहते हैं कि देखो की सूर्य ने उदय होकर के ही रवि निज उदय सूर्य ने अपना उदय करके और उसी के बहाने से हे भगवान और प्रभु प्रताप सब सब निप ही दिखावा अपना प्रता, आपका प्रताप सब जराजाओं के सामने प्रकट कर दिया अब देखो सूर्य ने क्या किया पूर्व दिशा में सूर्य नहीं उदय हुआ सूर्य उदय हुआ तो उसने जैसे सूर्य ने उदय होकर के अंधकार मिटा दिया जैसे की ये सब तारागण जिस प्रकार से सबके सब छिप गए ये सब हो गया इसी प्रकार से उसने क्या किया कि आपकी महिमा का वर्णन किया ब्याजमाने बहाने उसने सूर्य ने अपने उदय के बहाने आपकी महिमा का वर्णन कर दिया कि मैंने भगवान राम की भी महिमा ऐसी ही है जैसे सूर्य ने कहा जैसे हमारी महिमा है हम उदित होते हैं तो अंधकार मिट जाता है ऐसे भगवान की महिमा है इनके उदित होते हैं तो फिर सारे जितने भी मोह है वो जाल समाप्त हो जाता है और मोह से उत्पन्न होने वाले जितने भी और भी वृत्तियां हैं मोह से मोहजन्य बत्तियां वो भी शांत हो जाती समाप्त हो जाती नष्ट हो जाती है तो ये सब उन्होंने दिखा दिया रवि ने जी ब्या, उदय ब्याज रघुराया ये ब्याज मैने पैसे का ब्याज नहीं है ये ब्याज के माने बहाना ब्याज माना बहाना एक रवि ने, ने जो उदय ब्याज रघुराया प्रभु प्रताप रताप दिखाया उन्होंने सूर्य ने आपका प्रताप सारे राजाओं को दिखा दिया समझा दिया अब सब अब सब राजा समझ गए होंगे कि आपके आ जाने से अब वो अब उनकी कोई शक्ति शक्ति नहीं रहेगी छिप गए बंधु वचन सुने प्रभु मुस्कान अब इसके इसके तब भुज बल महिमा उदघाटी और उसने सूर्य ने भी उदय होकर के और क्या काम किया आपके बुझाओं के बल्कि महिमा को उद्घाटित कर दिया जैसे सूर्य के उदय होने पर सूर्य की महिमा सामने आ जाती प्रकाश आ जाता है ऐसे ही आपके आ जाने से यहाँ पर आपकी बल्कि महिमा उसने प्रकट कर दी उद्घाटित करना के माने प्रकट कर देना आपकी महिमा छिपी हुई थी वो सबक प्रगति और प्रगति धनु विघटन परिपाटी और धन विघटन परिपाटी से आपकी महिमा के प्रकट होने की परंपरा प्रारंभ होगी अभी कहते हैं देखो लक्ष्मण जी ये, ये मान लेते हैं कि धनुष तो टूटेगा अब उसमें तो कोई संदेह की बात नहीं और उसके लिए भूमिका भी अब तैयार हो गई विश्वामित्री जी का आशीर्वाद भी हो गया और राजा जनक इत्यादि की, की प्रसन्नता भी हो गई सब जितनी भूमिका होनी चाहिए वो सब तैयार रही है इसके मैंने धनुष तो टूटेगा टूटेगा अब जब धनुष टूटेगा तब क्या होगा कि धनुष के टूटने के साथ भगवान राम की शक्ति का उद्घाटन होगा भगवान राम अब तक जो हैं कितने शक्तिशाली हैं अब ये बात छिपी हुई है जब तक तो शक्ति का तो तब पता चलता है जब कोई अपनी शक्ति के अनुसार काम करके दिखावे तब पता लगेगा कि इसमें इतनी शक्ति है नहीं तो शक्ति उसकी शक्ति तो शक्तिमान के अंदर छिपी रहती है कोई बड़ा संगीतकार हो और चुपचा बैठा है हाँ? तो क्या पता कितना महान संगीतकार है जब वो गावे संगीत हो तब हाँ बड़ा ऐसा तो नहीं सुना कभी संगीत इतना सुंदर संगीत तब वो प्रकट हो तो जब प्रगट हो तब शक्ति का पता चलता है शक्ति का यही विषय था इसी आधार पर ये भी कहा जाता है परमात्मा की शक्ति माया है और माया के दो रूप हैं एक अप्रगट शक्ति एक प्रकट शक्ति इस समय जो सारा जगत देखते हैं माया की प्रकट शक्ति का नमूना सामने दिखाई देता है देखो कितनी कैसी माया कितना विस्तार है सब जगत फैला हुआ उसी की रचना है और वही जगत की रचना न करे माया परमात्मा विद्यमान हो तो वहां उसकी कोई गिनती नहीं परमात्मा ही परमात्मा है और माया नाम की कोई वस्तु नहीं वहां पर शून्य के बराबर तो वो जब प्रकट हो तब मानो भगवान विष्णु भी कहते हैं कि देखो अब आपके आ जाने के बाद में अब यहां से जब जब धनुष टूटेगा उसके बाद से आपकी शक्ति के प्रकट होने का परम्परा प्रारंभ होगी और उसके बाद में फिर निशासनों का बध जब शुरू होगा खरदूषण इत्यादि मारे जाएंगे। एक अकेले भगवान राम ने 14,000 सेना उनकी खरदूषण की मार दी खरदूषण तेसरा तीनों को मार दिया और इतना युद्ध करके एक ही दिन में नाश करके धर दिया सबका तब फिर पता लगा कि ये बड़ी शक्ति है इनमें तो तब और, और शक्ति का पता चला फिर रावण खड़ जाकर के फिर का भी विध्वंस इतनी बड़ी सेना मारी इतने जनता युद्ध तब उनकी शक्ति और प्रकट हुई तो ये सब शक्ति के प्रकट होने का जब वो कार्य आगे प्रारंभ हुआ तो प्रकट हुई तो ये शक्ति का प्रकट होना प्रारंभ कहां से होता है कि तो सब राजाओं के सामने बैठे हुए आप जहां धनुष तोड़ देंगे तो सबको दिखाई पड़ जाएगा कि इतने शक्तिशाली भगवान राम हैं और उसी के बाद फिर आपकी शक्ति आगे चलेगी तो परिपाटी कहते हैं परम्परा परम्परा एक के बाद एक जब घटना घटती है तो उसे परम्परा कहते हैं तो भगवान की शक्ति का प्रकट होना धनुष टूटने के नाम से प्रकट हुई और उसके बाद उन्हें शासनों के बद होता चला जाता है परम्परा चलती है इसी प्रकार से कहने का तात्पर्य आध्यात्मिक अर्थ अब अर्थ तो वेदों में भी जिस प्रकार से आध्यात्मिक आदिदेविक आदिभौतिक आदिदेविक तीनों अर्थ होते हैं राम क्षेत्र मानस में भी देखते रहो तीनों प्रकार के अर्थ वैसे ही होते हैं उन तीनों अर्थों की तरफ ध्यान देना चाहिए ऐसा नहीं कि खीस तान करके आध्यात्मिक अर्थ लगाते हैं शास्त्रों की रचना इस प्रकार से की जाती है कि तीनों प्रकार के अर्थ हों आदिभौतिक अर्थ तो ठीक हो गया इस प्रकार की तेताइक में एक घटना हुई जिस समय की सूर्योदय हुआ लक्ष्मण जी भगवान से बोला ऐतिहासिक एक बात हो गई ये तो आधिभौतिक बात हो गई लेकिन आध्यात्मिक बात उसके पीछे ये है कि इसमें ये कहना क्यों चाहती है तो अध्यात्म ग्रंथ है ये एक भौतिक शास्त्र का ग्रंथ थोड़ा है तो फिर इसमें आध्यात्मिक करते इसका क्या होगा तो ये पता चलता है कि देखो जहां मोह नष्ट हुआ तो उसी के बाद ही सारे जितने भी परमात्मा की जो शक्ति प्रकट होने लगी उसके बाद मोह के बाद जब तक मोह व्यक्ति के हृदय में छाया हुआ तब तक परमात्मा अनंध शक्ति सम्पन्न होकर के हृदय में बैठा हुआ है लेकिन उसकी शक्ति जो वो है वो लुप्त है अज्ञात शक्ति है और जहाँ मोह का पर्दा हटा उसके बाद पर देखो परमात्मा की शक्ति प्रारंभ हो जाती है परमात्मा जो आनंद स्वरूप परमात्मा फिर पर अपने हृदय में फिर उद्घाटित हो गया उसका आनंद सूचना लगेगा और जहाँ परमात्मा का आनंद हृदय में प्रकट हो गया तहाँ बाई जगत में सर्वत्र सब जगह सब सुंदर ही सुंदर है सब है जहाँ तो जो कुछ भला बुरा जो कुछ था सब उसके स्थान में समाप्त हो करके साफ सुंदर हो गया सब अनुकूल हो गया सब शांत हो गया सब प्रिय हो गया इस प्रकार का रूप उसके बाद तो ये परंपरा इस प्रकार से महान से परम्परा प्रारंभ होती मोहनाश के साथ साथ फिर काम क्रोध आदि सब नष्ट हो जाते हैं जैसे निशाचरों का मध हो गया तैसे यहाँ पर मोह नष्ट होने पर काम क्रोध लोग मोह मद मक्सर सल्प पाखंड इत्यादि सब नहीं रह जाती सब निशाचर समाप्त हो मर गए उसी प्रकाश सूर्योदय हो होने पर जैसे कमल खिल गए ये सब हो गया तो माने प्रसन्नता आ गई हृदय प्रसन्न हो गया मन बुद्धि सब प्रसन्न हो गए शांति संतोष हो गया तरपी हो गई ये सब बात में होने लगती है तो उसी के लिए रवि ने जी उदय ब्याज रघुराया और तब बुजबल महिमा उद्घाटी और प्रकटी धनु विघटन परिपाटी यहाँ विघटन करके मैंने दिखा दिया टूटना धन, धन का विघटन मैंने टूटना धनु विघटन मैं धनुष का टूटना तो ये इसके भगवान जो है ये धनुष को तोड़ देंगे वैसे तो ये था कि कोई इसको धनुष को चढ़ा दे प्रत्यंचा प्रतिज्ञा तो नहीं थी कोई तोड़ने की प्रतिज्ञा थोड़ी थी, थी। जनक जी हम्म लेकिन भगवान ने क्या कर दिया की वो चढ़ावे क्या वो तो पुराना धनुष था जब तक धनुष तो जब तक मोड़ा न जाए तब तक उसकी डोरी चढ़ा नहीं सकती और डोरी के चढ़ाने पर जब तक उसको दबावे दबावे तब पुराना धनुष टूट गया फसल जैसे कोई बांस की लकड़ी का धनुष हो बांस का और बहुत दिन धरा रहे तो उसमें सबसे घुन लग जाए छेद हो जाए थे अब वो जब ताजा बांस होता तो वो तो लच जाएगा और उसमें डोरी भी चढ़ जाएगी लेकिन इतने दिन का घुना बांस जहाँ दबाव फंस टूट गया वहां से तो ऐसे ही धनुष टूट गया उसी प्रकार से घुना धनुष पुराना तो उसकी सूचना यही समाज में हो गई कि धन विघटन की प्रगति धन विघटन परिपाटी इसी प्रकार से मोह जो है वो भंग होना जैसे धनुष भंग हुआ तो मोह भंग होना चाहिए मोह का विघटन होना चाहिए मोह का नाश होना चाहिए उसी प्रकार से मोह को बनाए रखने में कोई कल्याण नहीं है कि मोह थोड़ा बहुत बना रहे मोह तो अच्छी चीज है ऐसा नहीं है तो बंधु वचन सुन प्रभु मुस्काने तो जब लक्ष्मण जी ने इस प्रकार से बोला तो भगवान श्री राम जी ने कुछ कहा नहीं और मुस्काने मैंने ऐसा मानो भगवान ने सूचित किया लक्ष्मण जैसा तुम कहते होगा तो ऐसा ही ठीक यही बात तो सोई सुच सहज पुनीत नहाने उसके बाद जो है वो पवित्र होकर के स्नान आदि करके और फिर गुरु के पास गए नित्य क्रिया कर गुरु कहीं आए गुरु के पास पहुँचते है नित्य क्रिया करने के बाद तो इसे भी ये सूचन करते हैं तुलसीदास तो जी का मंत्र यह है कि गुरु के पास जाने के पहले शुद्ध होकर के जाना चाहिए हा? ऐसे करके आंतरिक शुद्धता बाई शुद्धता उसके बाद गुरु के पास जाए तो नित्य क्रिया कर गुरु कहीं आए चरण सरोज सुबह शरण और चरण सरोज और फिर उनके भगवान उनके गुरु के चरण कमलों में उन्होंने प्रणाम किया ये उनके जो गुरु के चरण जो है वो कल्याणकारी है शुभ है इसलिए उनको कह दिया तो सतानंद तब जनक बुलाए अब इसके बाद ये तो हो गया प्रातः काल का स्नान आदि होगा थोड़ी देर हो गई प्रातःकाल के बाद तभी क्या हुआ कि अब ये सब राजाओं के इकट्ठे होने का कार्यक्रम शुरू करना था तो राजा जनक ने आज ही का दिन निश्चित किया था तो राजा जनक ने अपना कार्य प्रारंभ किया सतानंद तब जनक बुलाए, जनक जी ने और, -और कार्य भी किए होंगे व्यवस्था के लिए लेकिन एक मुख्य बात जो यहाँ के प्रसंग के लिए है वो तो सिराजी बता देते हैं कि जनक जी ने अपने गुरु सतानंद जी को बुलाया और उनसे निवेदन किया कि कौशु मुनि तुरंत पठाये और उनको कहा कि आप विश्वामित्री जी के पास जाइये तो जैसे इस समानता सतानंद जैसे मुनि है ऋषि हैं महान है उसी प्रकार विश्वामित्र जी हैं इसलिए सतानंद जी को ही विश्वामित्र जी के पास भेजा और अपना संदेशा भिजवाया मुनि के द्वारा कह दिया कि आप जब जाओगे विश्वामित्र जी से मिलेंगे तो आप उनसे मिल लीजिए और उनको बता दीजिए कि आप धनुषज्ञ हो रही उसकी तब तैयारी होने लगी है सब लोग आने लगे हैं तो उनको भगवान राम को लक्ष्मण को लेकर के वो भी आवे ये समाचार उनके पास भेजा गया तो जनक विनय तीन जाये सुनाई तो देखो यहाँ मालूम हो गया कि जनक ने बिने तो बिने ने जी ने विनय की थी तो वो विनय उन्होंने आकर के शतान जी ने आकर के विश्वामित्र जी के सामने सुना दी कि हमें राजा जनक ने भेजा है इस प्रकार से आपके पास आप हम आए हैं धनुष्य होने जा रहा है आपको भी आना है निवेदन किया है आप पदारिये भगवान राम लक्ष्मण भी आवे और वो धनुष्य देखे इस प्रकार से उनसे बता दिया तो हर्ष बोले लिए दो भाई तो हर्षे के मन मने विश्वामित्र प्रसन्न हुए गए कहा कि हाँ ठीक है अब वैसे तो इनको आए थे इसीलिए कि वहां धर्मशाला में जाना चाहिए था लेकिन अब एक ये देखो व्यवस्था की बात यह है कि वो अपने बिना बुलाए वहां पहुंचते जा करके उसके बजाय ऐसा हुआ कि उनको बुलाया गया और फिर ये गए तो इनका जो है वो सम्मान भी हो गया इनका अतिथि का सत्कार भी हो गया राजा जनक ने इन्ही के साथ ऐसा किया हो ऐसी बात नहीं है वर्णन यहाँ पे नहीं है लेकिन अन्य राजा लोग जो थे उनके पास भी और और बहुत से दूसरे लोग मंत्रियों इत्यादि को अपने सेनापतियों इत्यादि को उनके पास भेज भेज करके सबको यथायुक्त सब, यथाय। सब लोगों के पास सत्कार आदर देते हुए जहाँ जहाँ ठहरे हुए थे उन सबको बुलाया कि बस अब कार्यक्रम होने नहीं जा रहा है आप लोगों को वहाँ पर उपस्थित होना है आइये निमंत्रित है राजा जनक ने आरोप बुलाया है तो सब लोग यहाँ पर राजा लोग आकर के इकट्ठे होने लगे थे जब इस प्रकार से विश्वामित्र जी ने प्रसन्न हुए और भगवान राम लक्ष्मण को बुलाया वो जहाँ कहीं भी वहीं पास ही हो जहाँ कहीं तो उनको बुलाया अपने पास तो जब भगवान राम आते हैं तो क्या करते हैं कैसे आते हैं ये भी दिखा देते हैं कि सतानंद पद पंद प्रभु बैठे गुरु कहीं जाए पहले आकर के उनको विश्वामित्र जी तो पहले प्रणाम कर चुके थे उनकी जरूरत नहीं थी सतानंद जी अभी आए हैं इसलिए उनके पास पहली बार मिले जाकर के तो पहले उनको प्रणाम किया भगवान भगवान राम ने भी प्रणाम किया लक्ष्मण जी ने भी प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद माने ये दोनों आपस में आमने सामने बैठे हुए थे तो विश्वामित्र जी और सतानंद जी तो उनको प्रणाम करने के बाद फिर भगवान विश्वामित्र जी के पास ले जाते हैं और उन्हीं के पास विश्वामित्र जी उनको अपने पास बैठा लेते हैं तो वहीं भगवान उनके पास बैठ जाते हैं <coughs> और फिर विश्वामित्र जी उनसे कहते हैं भगवान राम से की चलो ता मुनि कहेउ तब पठवा जनक बुलाए मुनि कहे उब तब उसके बाद जब वो बैठ गए भगवान राम महा तब ने उन्होंने विश्वामित्री जी ने कहा कि सतानंद जी आए हैं और जनक जी ने इनको भेजा है ये ये समाचार लाए हैं तो अब हम लोगों को चलना है वो धनुष्ट देखने के लिए तो चल उतु सलक तो। तो भगवान के लिए तात शब्द प्रयोग करके जैसे तात शब्द संस्कृत का ऐसा है कि छोटे के लिए भी प्रयोग किया जाता है बड़े के लिए भी लेकिन छोटे के लिए प्रेम पूर्वक प्रयोग किया जाता है बड़े के लिए आदर पूर्वक किया जाता है इस प्रकार है तात शब्द का चलो अब पठवा जनक बुलाए जनक जी ने बुला, बुला भेजा है इसलिए वहीं चलना चाहिए इस प्रकार जब भगवान से बोले, तब वहां पर चलने की फिर तैयारी होने लगी है अब आगे कल देखेंगे नान्या स्पृहार रघुपते हृदय सुमदी सत्य बदा च भनिला भक्ति प्रयक्षरगुपुम गभरा मे काोषरित कंजरा श्रीराम जयराम जय राम जयराम <laughs> Three, one, yeah.